याति धामानि परमानि या मध्यमा विश्वकते मिक्षा सखिभ्यो हविषिस्व स्वय याति धामानि परमानि <coughs> जो तेरे धाम परमाणि परम हैं उत्तम हैं अव जो निम्न हैं या मध्यम और जो मध्यम स्तर वाले हैं विश्वकर्मण हे है विश्वकर्मा उत इमा जो ये शिक्षा हमको बदलाइए सखिभ्य सखाओं के लिए आपके जो हम हैं हविषी ज्ञान विज्ञान में पदार्थों में सुखकारक जो स्थिति है सुधाव अच्छी प्रकार से उसको हम धारण करें स्वयं यजस्व, स्वयं अपने आप आप दीजिए तनवम प्रधान शरीर आदि को बढ़ाते हुए ईश्वर से इसमें प्रार्थना की गई है हे ईश्वर आपने जो विविध प्रकार के लोगों की रचना कर रखी है उनके बारे में मुझे आप स्वयं बताइए क्यों स्वयं बताइए क्योंकि मैं आपका सखा हूं आपका मित्र हूं इसलिए मुझे आप बदलाइए इनके विषय में इसलिए क्योंकि हबिशी शोधावा हमारा जो व्यवहार होवे वो उत्तम होए इन लोगों में जो सुख है उनको हम प्राप्त करें और दान आदि भी कर पाए इसके लिए आप हमको शिक्षा दीजिए तो ईश्वर के तीन प्रकार के धाम कौन कौन से होंगे ए? कई कोई भी हो कई हो सकते हैं ये अलग अलग स्थितियों अपेक्षाओं से एक तो ये पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं ये एक लोक है ये मध्यम लोक इसको कह सकते हैं चंद्रमा है ये इससे निम्न लोक होगा और सूर्य होगा उत्तम लोक ये हमारे जीवन के दृष्टिकोण से होगा हमको जो लाभ इनसे मिलता है उस दृष्टि से चंद्रमा का लाभ पृथ्वी के अपेक्षा कम है पृथ्वी से तो सीधे सीधे हमारा हो रहा है जीवन हर अधिकतम काम यहाँ से होते है इसकी अपेक्षा चंद्रमा से कम होते हैं और सूर्य के बिना तो कुछ होता नहीं है इस कारण से वो उत्तम हो गया ये मध्यम हो गया वो निम्न हो गया देश की दृष्टि से अपनी अपेक्षा से देखेंगे तो सूर्य उत्तम हो गया ऊपर का चंद्रमा बीच का हो गया पृथ्वी नीचे का हो गया तो इस तरह से हैं फिर बाकी जितने भी हो जाएंगे उपलक्षण हो जाएंगे सूरज हो गया पृथ्वी हो गया शेष जितने हैं ग्रह नक्षत्र ये मध्यम हो जाएंगे और अन्य दृष्टि कौन से लेंगे शरीर की योनि की दृष्टि कौन से लेंगे तो शरीर ये मनुष्य शरीर है ये सर्वोत्तम लोक हो जाएगा पशु पक्षियों के शरीर हैं ये मध्यम लोक हो जाएंगे और कीड़े मकोड़े हैं ये निम्न लोक हो जाएंगे पेड़ पौधे सब तीन भाग में ही करने हैं तो ये नीचे वाले में चले जाएंगे तो जितने भी लोक हो सकते हैं जितने भी प्रकार हो सकते हैं जहाँ कि हमें अपने कर्मों का फल भोगना होता है और एक बो वाला भी होगा सुख की दृष्टि से कहेंगे तो मोक्ष वाला हो जाएगा एक लोक वाला हो जाएगा और बीच का कौन सा सुख होगा स्वर्ग लोक वाला एक तो मोक्ष हो गया दूसरा स्वर्ग लोक हो गया हो तो यही होगा तीसरा कौन होगा नरक तो कोई स्वर्ग गिनती में क्या आएगा निकृष्ट लोक में आ सकता है मध्यम लोक में स्वर्ग आ गया उत्तम लोक में मोक्ष हो गया मध्यम में स्वर्ग आ गया और निकृष्ट में नरक आ जाएगा इस तरह से अलग अलग मतलब अपेक्षाओं से विभाग कर सकते हैं। और चीजें तो उतनी हैं। जितने भी जो कुछ भी है है तो ये ईश्वर जी प्रकृति ही है तीन ही विभाग होंगे अब तीन में से जैसे जहाँ से भी बांट सकते हैं इसको अलग अलग कहीं से भी बांटा जा सकता है कोई सुख की दृष्टि से हुआ, कोई देश की दृष्टि से कोई काल की दृष्टि से कोई अवस्था की दृष्टि से अलग अलग अपेक्षाओं से कुछ भी बांटा जा सकता है सभी पदार्थों को जलाने का है तो आपके जो हैं ये सारे लोग उनको हमें स्वयं जनाइए तो पहले तो ईश्वर के द्वारा ये जनाए जाते ही हैं। हम अपने आप तो जान नहीं सकते आरंभ में वेदों के माध्यम से ईश्वर के द्वारा ही जनाए जाते हैं और ये ईश्वर अपने आप ही जनाता है हमारे कहने से तो जनाएगा नहीं वो उसमें हम कह ही नहीं पाएंगे इतनी क्षमता ही नहीं होती है कि हम कहें तो वो अपनी तरफ से ही जनाता है तो फिर भी कहा गया है कि आप अपनी तरफ से जनाइए जनादा तो है ही हो तो भी प्रार्थना की गई है तो इसका अर्थ होगा कि उसके बाद भी कुछ बचता है जिसमें हमारी प्रार्थना की अपेक्षा रहती है नहीं अपनी ओर से जितना जनाना हुआ जना दिया उसने फिर भी बचा लेता है कुछ सारा नहीं जना बताता है वो कुछ रख लेता है कि जब तुम मांगोगे तभी तो दूंगा उसके पहले नहीं दूंगा तो ये कौन से जान भी जान है जो कि ईश्वर मांगने पर ही देगा उसके पहले नहीं देगा ईश्वर का जो अपना स्वरूप होता है वो अपने आप नहीं देता है वो उसका विज्ञान कभी ईश्वर अपने आप नहीं देता है वो प्रार्थना करने देगा तो अपनी तरफ से ही लेकिन बिना मांग नहीं देता है वो। अपने स्वरूप का जो बोध है प्रकृति के स्वरूप को आप बिना ईश्वर के पूछे जान सकते हैं समाधि में ही मिलेगा लेकिन समाधि के भी जो दूसरे विषय होते हैं ना वो बिना ईश्वर से पूछे भी जान सकते हैं उसकी विशेष कृपा के बिना भी, भी, भी जान सकते हैं लेकिन ईश्वर के स्वरूप को कैसे भी नहीं जान सकते हैं? अपनी तरफ से जैसे यहाँ के विषय है ना रूप है तो आंख यदि आपके पास है तो अब ईश्वर से पूछने की अपेक्षा नहीं है इसको आप जान देख सकते हैं, लेकिन ईश्वर को जानने के लिए हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिसको बिना ईश्वर की इच्छा के हम प्रयोग कर लें, यानी जान लें। नहीं एक ही है अलग नहीं है लेकिन ईश्वर के गुणों की जो अनुभूति होनी है ना किसी भी स्वरूप को जानबल आनंद स्वरूप है जो भी है उसको आप अपनी ओर से नहीं जान सकते प्राप्त कर सकते जबकि प्राकृतिक पदार्थों को कर सकते हैं अपने आत्मा के स्वरूप को भी जान सकते हैं अपनी तरफ से यद्यपि इसमें सीधे न, न, सहायता के रूप में ईश्वर का रहेगा योगदान तो रहेगा तो भी इसको जाना जा सकता है मतलब आत्मा तक लेकिन ईश्वर को नहीं जाना जा सकता है ईश्वर के लिए जब वो कृपा करेगा यानी ज्ञान विशेष देता है वो कि मेरी अनुभूति ऐसी है वो ज्ञान देता है तभी पकड़ में आता है उसके पहले नहीं आता है पकड़ में तो ये क्या होगा प्रार्थना के पश्चात ही होगा संभव और प्रार्थना के पश्चात फिर भी क्यों कहा है कि स्वयं दीजिए प्रार्थना करने के बाद भी तो प्रार्थना करने के बाद होता है कि हमने प्रार्थना कर लिया प्रार्थना करने के बाद अब वो मिल ही जाएगा जैसे हमने पुरुषार्थ किया दिन भर काम करता है कोई मजदूर तो अब शाम को क्या होता है वो मांगने पर उसको देना ही देना पड़ेगा किसान को या जो भी मालिक होता है अगर वो मांगता है तो देना ही पड़ेगा तो अब एक तरह से उसका अधिकार बन जाता है लेने के लिए यहा लेकिन ईश्वर वाले में यह अधिकार नहीं बनता है तब भी पुरुषार्थ करने, करने के बाद भी हमने मांग लिया तो भी अधिकार नहीं बनता है करने के बाद भी नहीं बनता है अधिकार ये सब केवल अपने कर्तव्य में ही आते हैं बदले में नहीं आता है वो जैसे में उसने में मतलब कुछ भी कह दिया वहां सारा कर लिया आपने पालन करने के बाद भी आपका अधिकार नहीं बनता है यहाँ तो बन जाता है ना वहां नहीं बनता है क्यों नहीं बनता है कि आपने जिस साधन से और जिस विद्या से वो प्रार्थना की है या पुरुषार्थ किया है वो आपका नहीं है नहीं होने के कारण वो अधिकार नहीं बनता है हाँ ये नहीं कह सकते कि हमने सारा कर तो दिया अब मुझे दो तुम्हें देना ही पड़ेगा ये नहीं होता है उसके बाद भी कहना पड़ता है कि आपकी इच्छा है। मैंने वो जो समर्पण कहते हैं ना प्रणिधान उस प्रणिधान में यही होता है कि सब कुछ अर्पित कर देना होता है यानी अपनी इच्छा नहीं रहेगी वहां अपनी इच्छा मतलब देना ही पड़ेगा आपको इस प्रकार की नहीं होती अब आप दे दीजिए जैसे एक दीनहीन मांगता है ना बिल्कुल भिखारी जैसे होता है वो मांगता है वो तो दे दो दे दो कुछ दे दो तो मांगने को तो वो मांग ही रहा है सारा लेकिन फिर भी देने वाले के ऊपर होता है वो देगा या नहीं देगा वो बंधता नहीं है उसके मांग से तो ऐसे ईश्वर हमारी याचना से बंधता नहीं है याचना करने पर भी याचना करनी चाहिए ये हमारी है हमारा कर्तव्य है ये बिना सारा समर्पण किए नहीं होगा वो लेकिन समर्पण करने के बाद भी वो बंद नहीं जाएगा उससे अगर वो बंद जाता तो बदले की हो जाता जैसे हमने अब काम कर दिया तो तुम्हें हिस्सा देना ही पड़ेगा ये क्या है ना ये बदला बदली है काम करने के बदले पैसा तुम्हें वो कहते हैं नहीं कि मुफ्त में थोड़ी ले रहा हूं तुमसे काम किया है यानी वो उसका हिस्सा है अधिकार है वो तो वहां नहीं कह सकते कि मैंने इतने उत्तम कर्म किए हैं तो आप अच्छे शरीर दे रहे हैं तो ये तो हमारा अधिकार है अगर ऐसा हो जाता तो अब क्या होता अगले शरीर पर उसका नियम नहीं चलता प्रार्थना करने के बाद या उत्तम कर्म करने के बाद अब जो हमें अगला शरीर मिला ना उस पर उसका नियंत्रण नहीं रहता क्योंकि हमारा है वो जब हमारा है तो तुम क्या बोलोगे अब तो ऐसा किया जा सकता था यानी आगे ईश्वर दंड नहीं दे पाता वो चीज हमारी हो जाती तो वो हमारी होगी तो दूसरा मालिक कैसे होगा मालिक के बिना दंड नहीं दिया जा सकता है तो आगे ईश्वर को अधिकार नहीं होता दंड देने का लेकिन ऐसा नहीं है उसका सब कुछ देने पर भी अधिकार रहता है तो सब कुछ अधिकार होने के कारण ये मानना पड़ेगा कि बदले की नहीं ले रही है हमको मिला हमको हमने कोई ऐसी चीज नहीं दी जिसके बदले में दिया उसने वो दे देता है वो ठीक है लेकिन उसने बदले में नहीं दिया है, तो है। बदले में नहीं उसके अनुरूप तो दिया है यदि बदले में जैसे पार देता है, नहीं तो हम क्या दे सकते है करते हाँ पैसे दिया सामान देता है उनका ही चीज है तो देने का काम है। हाँ ये उसकी दया है कृपा है स्वभाव है देने का कि इसको मैं दूंगा लेकिन इसके अनुरूप दूंगा हाँ कोई बांटता है न किसी को दान दे रहा है तो दान देने में भी वो देखता है ना कि इसको जरूर दूंगा पहले इसको बाद में दूंगा तो कोई अपेक्षा रखता है उसे ले नहीं रहा है कुछ फिर भी वो नियम बनाता है की ऐसे करोगे तो मैं दे दूंगा आपको अपनी अपेक्षा कुछ नहीं है वो उसी की दृष्टि से है क्योंकि कोई कम पुरुषात करेगा कोई अधिक करेगा तो कुछ तो अंतर रखना ही होगा ना उसको तो इस दृष्टि से नियम बना दिया कि अच्छा करोगे तो अच्छा वाला शरीर दे देंगे हम्म पर वो कर्म से अपना लाभ नहीं है उसको इसलिए बदले में कुछ नहीं होता है ईश्वर का तो यही पर वो है कि आप स्वेच्छा से दीजिए नहीं मांगने पर भी हमारा नहीं है अधिकार ये पूर्ण समर्पण का संकेत है इसमें केवल तो जितने भी लोग हैं ये चाहे शरीर हमको मिलता है चाहे स्वर्ग मिलेगा चाहे जहां भी किसी भी लोकों में जन्म मिलेगा किसी भी शरीर में जन्म मिलेगा ये सारे के सारे क्या है सब कुछ अपने आप, आप अपनी ओर से हमें दे रहे हैं अपने आप इसका ज्ञान दीजिए पहला तो हो गया इनका जान दीजिए अपनी ओर से फिर उसके बाद है क्यों दीजिए वो बताया अब क्यों देंगे क्योंकि हम आपके मित्र हैं सखा हैं सखा होने के कारण आप हमको दीजिए शत्रु होने के कारण तो कोई देगा नहीं किसी को और सखा होने के कारण क्या होता है कि अब यहां हम आपसे मांग सकते हैं ले सकते हैं कुछ तो बराबरी चाहिए ना पास में जाने के लिए समानता तो कुछ चाहिए तभी तो हम किसी के नहीं तो वो कहता तब हम आते ये ठीक है अब आओ तुम और अब बोलो क्या करना है तो ये नहीं ऐसा नहीं है बोल सकते हैं हम कभी भी मांगने के लिए कब मांगे कब नहीं मांगे ये हमारे ऊपर प्रतिबंध नहीं है इतना तो अधिकार अपने को सदा है कभी भी खटखटा दो दरवाजा उसका दिन हो रात हो कभी भी मांग सकते हो उससे तो इसके लिए वो मना नहीं करेगा क्योंकि जैसे मित्र को अधिकार होता है मित्र से लेने का कहने का उसमें वो प्रतिबंध नहीं लगा सकता है मित्र ये मैं तुमसे इसी समय मिलूंगा इससे मैं नहीं मिलूंगा ये मित्रों के साथ नियम नहीं होता है मित्र कभी भी बात करेगा वो फोन लगाएगा बात करनी पड़ेगी उससे नहीं करते तो, मित्र ही नहीं है फिर आप मालिक हो गए उसके अधिकारी हो गए अधिकारी मना कर सकता है कि रुको अभी थोड़ी देर में बात करूंगा मित्र को नहीं कहा जा सकता है पर भी तो कुछ चाहिए। वो है ना योग्यता आत्महत्या वो भी आत्मा है हम भी आत्मा है ना चेतनता दोनों की है ना बराबरी दोनों की चेतनता है बराबर दोनों की नित्यता है बराबर वो भी है हम भी है एकदम समाप्त तो कर नहीं सकता हम तो रहेंगे ही रहेंगे तो एक तो वो नित्यता वाली है दूसरी है चेतनता है चेतन होने के कारण हम उसके जैसे है ये जड़ है इसलिए ये तो कुछ नहीं कर सकते कभी भी से कोई अपेक्षा नहीं करेंगे ये प्राकृतिक पदार्थ लेकिन हम कर सकेंगे ना तो इतनी जो समानता है यही मित्रता है तो मित्र होने के कारण आपके बराबर होने के कारण क्या है आप हमको ये ज्ञान दीजिए लेकिन दीजिए अपनी कृपा से ही दीजिए अब ऐसी ये जो पदार्थ है इनमें हमको अब देने का और लेने का प्रयोजन क्या है अब इसमें होगा कि हमको हमारे लिए ये सुखद होबे सुख देने वाले हो जाएं, तो हम किसी भी पदार्थ को वैसे स्वाभाविक रूप से तो हम सुख के लिए ही करते हैं उसका उपयोग निर्माण जो भी होता है सभी पदार्थों को सुख की दृष्टि से ही हम उसको अपनाते हैं लेकिन ज्ञान ठीक नहीं होने के कारण उसको दुखद दुख के लिए प्रयोग कर लेते हैं जिससे हमको दुख होगा या जिस रूप में दुख होता है उस रूप में प्रयोग कर लेते हैं मान्यता तो रहती है कि ठीक कर रहे हैं लेकिन व्यवहार उसके अनुकूल नहीं होता है इस कारण से वो मिथ्या हो गया मिथ्या और कुछ नहीं होता है संबंधों का जो विपरीत विपरीत संबंधों विपरीत संबंध करना यही मिथ्यापन है ये पुस्तक जैसे ऐसे रखनी की चीज है तो ये वास्तविक हो गया यही और इसको ऐसे रख दिया अब ये क्या है संबंध नहीं हुआ है ना बिगड़ा है केवल यहाँ का जो संबंध होना चाहिए सीधे इससे नहीं होना चाहिए कूड़ा है करकट जो भी है ये सारी चीजें इधर बैठ जाएंगे इधर रखने से ये तो रोकने वाला होता है बाहर का तो इससे गंदा नहीं होगा ये अब इससे गंदा हो जाएगा ये तो अब क्या हो गया केवल संबंधों में ही अंतर कर दिया है ना हमने और तो किया है नहीं कुछ इसका संबंध इसके साथ होना चाहिए और इसका संबंध नहीं होना चाहिए तो संबंधों को हमने केवल कहीं का कहीं कर दिया तो अब यही क्या हो गया मिथ्या है अपने आप में कुछ नहीं हुआ ये संबंध बदल दिए मिथ्या हो गया ऐसे किसी का देश के साथ जब संबंध करना चाहिए उसमें नहीं को दूसरी जगह रख दिया वो गलत हो गया जिस काल में जिसको करना चाहिए उस काल में नहीं करते हैं वो गलत हो गया जिस शब्द का जिस अर्थ के साथ संबंध करना चाहिए वो नहीं करते हैं वो मिथ्या भाषण हो गया जो चीज इसको देनी चाहिए वो नहीं दिया वो मिथ्या हो गया जिससे लेनी चाहिए उससे नहीं लिया दूसरे से ले लिया ये मिथ्या हो गया तो ऐसी सब जगह जहां भी झूठ जितने भी होते हैं झूठ का एक ही होता है कि जो संबंध जिसके साथ है उसको नहीं बनाते हैं बस संबंधों का ही इधर उधर हो जाना यह मिथ्या हो जाता है ऐसे जिस रूप में जिस वस्तु का निर्णय होना चाहिए था ये ऐसी वस्तु है आत्मा के विषय में निर्णय हमारा संकल्प होना चाहिए नित्य है लेकिन उसमें संकल्प हो जाता है कि ये अनित्य है शरीर के विषय में हो गया कि ये अनित्य है संकल्प होना चाहिए लेकिन हमने संकल्प जोड़ दिया इसके नित्य वाला तो अब यही मिथ्या ज्ञान हो गया अशुद्ध वाला जोड़ना चाहिए था भाव इसके साथ इसके साथ शुद्ध वाला जोड़ दिया दोनों भाव हैं शुद्ध भी अपने आप में एक भाव है और अशुद्ध भी अपने आप में भाव है तो अशुद्ध को तो जोड़ना था इससे शुद्ध को इसमें नहीं जोड़ना था लेकिन अशुद्ध को शुद्ध को जोड़ दिया अशुद्ध को नहीं जोड़ा तो अभी यही क्या हो गया मिथ्या मिथ्याजान हो गया तो सभी जगह जहां जहाँ भी होता है उचित संबंध यदि कर देंगे तो वो सत्य हो जाएंगे यथार्थ हो गया और संबंध उचित नहीं किया तो वो अयथार्थ हो गया भाई मिथ्या हो गया झूठा हो गया हो। वैसे ही वस्तुओं के लिए वो कहते हैं कि अजी मेरी तो इच्छा नहीं थी ऐसा पर कर दिया तो कर देने से परिणाम तो वैसे ही आएगा इच्छा से नहीं चलेगा तो टिकट नहीं लिया और कह देते हैं मुझे तो पता ही नहीं था ये गाड़ी कौन सी थी मैं क्या करूं मेरी मैं तो चाहता हूँ लेकिन फिर भी दंड तो देना पड़ता है ना भाई ठीक है अब नहीं था लेकिन कर्म तो कर दिया तुमने तो गलती तो हो ही चुकी है भूल तो ही गया है मतलब मिथ्या हो गया वो चाहे तुम चाहो नहीं चाहो तो चाहने के साथ साथ क्या होगा चाह को तो तुमने ठीक रखा चाहने वाला चाहना चाहिए था जैसा चाहने तक तो किया लेकिन चाहने के साथ कर्म वाला भी होना चाहिए था संबंध वो वाला संबंध नहीं लगा पाया इस कारण से अब होगा अब भी परिणाम नहीं आएगा गलत हो जाएगा तो किसी को चाहते हुए भी आप चाहते हैं कि इसको सुख में लेकिन उसको नहीं साधन दिए ठीक तो अब वो चाहना मात्र नहीं होगा वो तो दुख हो ही जाएगा उसको ऐसे तो ही वस्तुओं का उपयोग है चाहते नहीं है कि इसका दुरुपयोग हो बे लेकिन आपने उपेक्षा कर दी वहां नाश हो रहा है जब तो अब क्या होगा अब चाहने मात्र से कुछ नहीं होगा तो दुष्ट हो ही गया तो इस कारण से कहा गया है कि हवीसी मन हवियों में जो भी साधन है उनसे हमको सुख मिले तो सुख मिलने का हमको जितना पूरा उसका नियम है पूरा ही पालन करना होगा चाहते तो हैं सब कुछ से शरीर से हमको सुख मिले लेकिन सुख मिलने के जितने इसके हैं उपाय वो करने पड़ेंगे तब इस शरीर से हमको सुख मिल जाएगा नहीं तो चाहने मात्र से नहीं मिलेगा मुक्ति के लिए चाहते तो हैं कि मुक्ति हमको मिल जाए ईश्वर का दर्शन हो जाए तो ये अभी चाहना चाहना है बस इतने से नहीं होगा उसका जो व्यवहार है व्यवहार भी उसके अनुकूल होना चाहिए तब वो चाहना सार्थक हो पाएगा तो सभी साधनों में जो हमको सुख मिले तो व्यवहार पूर्वक हमको ऐसा ज्ञान दीजिए या हमारा ज्ञान ऐसा होना चाहिए सुधावा सुधावा का मतलब हो जाता है अच्छी प्रकार से इन सब चीज़ों को हम धारण करने वाले बने सुधावा अच्छी प्रकार से धारण रखने वाले चाहे हमारे पास ज्ञान भी ज्ञान है चाहे साधन है वस्तु है कुछ भी चीज़ें हैं इन सबको हम अच्छी प्रकार इस प्रकार से रखें कि ये सुरक्षित रहें और अपने गुणों को प्रकट करने में समर्थ रहें ये जैसे तैसे हम कोई भी सामान रखते हैं कपड़े हैं वस्त्र है पात्र है वो इसीलिए उसमें आ जाता है ना ये शौच के अंतर्गत वो वस्त्र है पात्र है जो कुछ भी है सारा का सारा ये इस प्रकार से रखे होने चाहिए कि इससे हमको जिस समय जो चीज़ उपयोग करना चाहिए मिल जाए उस रूप में उलट पुलट के एक पात्र जैसे होता है ना रख दिया एक उसमें टोकरे में अब एक गिलास ढूंढना है उसमें से और वो कहीं कहीं की पड़ा है तो अब क्या हुआ फेंकना शुरू किया ऊपर के पात्र एक को निकालने के लिए उसको उलट पुलट सारा फेंक दिया दोबारे में क्या हुआ अब चम्मच लेना था तो चम्मच के लिए फिर फेंकना शुरू किया सारे को अब सब व्यति फिर हो गया फिर फेंक दिया फिर उसके बाद अब वो दस्तरी लेनी थी उसकी अब उसके लिए फिर सारा उलट पुलट शुरू कर दिया उसको तो अब क्या होगा वो सारे के सारे घिसते भी रहेंगे एक एक के लिए समय जाएगा सारा तो अब ये क्या हो गया सुख नहीं देगा वो खमखा बैठ हुआ सामान भी दुष्ट होगा लेकिन उसको अगर वर्गीकृत रखते हैं तो जहाँ का है वहाँ से एकदम से उठा लिया तो इस तरह से वो शौच के ऐसी ऐसे वस्त्रों में होगा पात्रों में होगा स्थानों में होगा व्यवस्थित रखेंगे एक हमारे गुरुजी होते थे वहाँ उज्जैन में तो उनके पास क्या होता था ना इतनी पुस्तक होती थी ये इतना हमारा भाग है वो ढेर रखते थे तो जो ढूंढना होता था तो एक पुस्तक ढूंढनी है तो वैसे ढूंढ तो लेते थे वो ऐसा नहीं होता था मिलती नहीं थी पुस्तक हाँ लेकिन वो ऐसे करके पूरा इधर उधर करते करते करते थे ढूंढ लेते थे और ढूंढने के बाद देखा और फिर फेंक दिया उसी के ऊपर फेंक देते थे फिर दूसरी को ढूंढा और ढूंढे लिया फिर उसके ऊपर फेंक दिया तो इतना तो होता था उनको पता था कि इतनी पुस्तकें सारी मेरी यहीं है तो इससे वो मिल तो जाती थी लेकिन सारे पुस्तकों का वो एकदम बना देते थे हाँ वो ढेर में ही रखते थे ऐसे ऐसे नहीं रखते थे कभी ऐसे लिया और फेंक दिया वो <laughs> तो उनकी यही विशेषता थी मैं रोज देखता था वहीं पढ़ता था मैं भी बैठ करके तो पुस्तक मैंने ये पुस्तक है कि ये कहाँ पर है तो वो कहाँ ये ठीक है हमको तो मिलता ही नहीं था तो वही ढूँढते थे इधर उधर करके और ढूँढ के दिखा और दिया और फिर फेंक दिया उसको वो विचित्रता थी एकदम उसे उनकी तो ऐसा ये क्या है ये स्वधाव नहीं है फिर वस्तुओं को पात्रों को जो भी जितने भी सामान है उसको व्यवस्थित रखने चाहिए प्रभात आश्रम में ऐसा होता था जब मैं था कोई भी लेखनी किसी भी ब्रह्मचारी के पास दो दिन से ज्यादा नहीं रहती थी उसकी अपनी भंडार से लिया और दो दिन तक अधिकतम रहती थी उसके पास तीसरे दिन किसी और के पास मिलेगी वो लेखनी चौथे दिन किसी और के पास मिलेगी यानी जो जिसको जहां दिखता था ना ये लेखनी रखी है और वो वहीं से उठा लिया किसकी है किसने ली है इसका कुछ नहीं पूछना ना, किसी को बताना जा और जहां हुआ वहीं रख दिया तो जिसको दिख गया ये कॉपी है उठा लिया उसने ये लेखनी है तो उसने जिसके हाथ पहले लग गया वही उठा लिया चप्पल का पात्र का कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो कि मतलब आठ दिन तक किसी के पास अपनी रहती हो कुछ नहीं <laughs> किसी का कोई ठिकाना नहीं होता था आठ दिन से ज्यादा अब किसी की अपनी वस्तु जो भंडार से लिए है ना अपनी खरीद के भी लेते थे लेकिन अपने पास नहीं रहती थी उसकी जो भी कह लीजिए उसको उनके लगा लगा ही नहीं सकते कोई कितना ये होता था ना मैं बहुत कठिनाई से रखता था इसको दो तीन महीने तक इससे ज़्यादा कितना ही बचाव नहीं निकल बचती थी किसी ने जाकर के अपने पास नहीं रहती थी वहां का का भी हो नहीं आचार्य तो मैं ही था उसमें <laughs> स्वामी जी का वो अलग होता था उनका तो कुछ होता नहीं था वो अलग यहाँ जो रहते थे उसके संरक्षक होते थे ना उसकी भी खो जाती थी वो भी अपना आसन लाके रखा और दूसरे दिन देखा तो वही नहीं हो और किसी के पास में है तो काम तो चलता था लेकिन समय पर नहीं होता था फिर अब दोबारा खरीदो फिर लाओ तो ये सारी अव्यवस्था सब मानसिक चंचलता के कारण होता है दूसरे को बहुत कष्ट होता है इससे तो इस कारण से अब क्या होगा वस्तु होते हुए भी सुख नहीं मिलना जो वस्तु सुख हमको दे सकती थी उससे सुख नहीं मिलेगा वो तो केवल इसलिए क्योंकि स्थान के साथ हम संबंध नहीं कर रहे हैं उसका अब इसको चोरी भी नहीं कह सकते कुछ भी नहीं कह सकते वो कहे कहा जी लिया था और रख दिया था वहीं पर ठीक है वे रख दिया कहा रख दिया कहाँ रखना था क्या करेंगे उसको चोरी तो चोरी तो हाँ नियम से देखेंगे तो चोरी हो गई है लेकिन वो आपके सामने ही वो उठा रहा है वो वहां से वहां रख दिया यही है बस ये, ये, ये उसमें तो सभी के लिए कितना ही नियम लगाते थे ना कोई नहीं लेगा ये ये समझने की बात ही नहीं थी उनके लिए हाँ यानी किसी का कोई सामान बिना पूछे नहीं लेना ये तो पूरा आपको भी नहीं आता होगा समझ में अभी पूरा नहीं आएगा समझ में कि उसके बिना पूछे नहीं लेना है आप तो कर आप भी कर देते हैं ना पुस्तक उठा लेते हैं पुस्तकालय की पुस्तक है जो भी है बिना पूछे उठा लेते हैं आप भी वो बात नहीं आई समझ में कि मना कर दिया गया है कि यहां से पुस्तक नहीं लेंगे आप फिर भी उठा लेते हैं वो वही बात है हम भी किसी का उठा लेते हैं यानी भीतर से पूरा समझ में नहीं आता है नियम जितना प्रतिबंध हम देखते हैं वहां तक तो कर देते हैं लेकिन मानसिकता में बन जाती हूँ ना ऐसा ये नहीं होता है ये मिथ्या आचरण है तो इसमें क्या होता है कि वस्तु से जो हमको सुख मिलना है वस्तु सुखद होते हुए भी वो नहीं मिलेगा सुख नहीं मिल पाता है उससे इसलिए कहा गया कि सोधावा होना चाहिए मतलब अच्छी प्रकार उसको यथास्थान रखने वाले हो में अच्छी प्रकार से धारण करने वाले होने चाहिए ऐसी बुद्धि हमको दीजिए अः स्वयं यजस्व और इसकी बात फिर आया कि आप यद्यपि हम कितना ही पुरुषार्थ करेंगे लेकिन फिर भी पूरा पूरा हमको ये पता नहीं होता है कि हमारा हित होगा कैसे हम किस रास्ते पर चलें, कैसे चलें, क्या करें हम प्रयत्न तो कर इच्छा तो करते रहेंगे लेकिन फिर भी हमको नहीं पता लगता है जो दोष होते हैं दोष हमको नहीं समझ में आता है कि ये दोष है वर्ष में लगता है ये ठीक ही है तो ईश्वर से भी हम पूरी पूरी मांग ही नहीं कर सकते पहले ये हमको ये दीजिए ऐसा है ऐसा है ये दोष है ये गुण है ये पूरा पूरा हम कर नहीं सकते तो ये पहले ईश्वर को ही बताना पड़ेगा कि ये ठीक नहीं है ये ठीक है ये ज्ञान भी ईश्वर पहले देगा ये तुम्हें करना है ये तुम्हें नहीं करना है तो अब उसमें से फिर हम कर सकेंगे अपनी ओर से ये भी नहीं कर पाएंगे चाहे ज्ञान के विषय में चाहे वस्तु के विषय में लेना अपने आप तो ले नहीं सकते अब ये शरीर है हमारे पास में है लेकिन अब कुछ बिगड़ जाता है तो क्या करते हैं अब कुछ नहीं कर पाते हैं ना ठीक है जब तक पूरा शरीर तब तक तो कहते रहते हैं हाँ मेरा है मैं हूं सब कुछ कहीं मानते ही नहीं किसी नहीं का है लेकिन जब कहीं कोई अंदर बिगड़ जाता है अब बैठ के रोते हैं और क्या करते हैं इन्हें कुछ भी पता नहीं अंदर ये क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए अभी भी नहीं पता है मन यदि खो जाए मान लो एक मिनट के लिए सो जाते हैं सो जाने के बाद अब नहीं नींद खुले तो क्या कर लेंगे बाहर नहीं आ सकते ना कुछ भी नहीं कर सकते लेकिन मन का नहीं पता है कि कब हम पकड़ते हैं इसको तो हमारी तो ऐसी स्थिति है कि एक क्षण के लिए भी अगर ईश्वर की सहायता नहीं मिले हमको कहीं पर भी तो कहीं के कहीं हम रह जाएंगे कुछ पता नहीं होता है अंदर का भी पता नहीं है बाहर का भी पता नहीं है एक एक जो चेष्टा हम कर रहे हैं ना वो सारे के सारे दूसरे साधनों पर कर रहे हैं एक चेष्टा हमारे हाथ में नहीं है करने के लिए पहली भी चेष्टा होगी उसके लिए मन चाहिए अपने को मन से मिलेगा फिर जान उत्पन्न होगा फिर अगली चेष्टा कर पाएंगे मन अगर थोड़ा सा अलग हो जाए तो पहली चेष्टा ही नहीं होगी अपने से तो इतनी असमर्थता हमारे पास होती है तो ये सारा का सारा क्या है ईश्वर की ओर से है इसलिए कहा गया कि आप अपने आप दीजिए यानी मैं सारा कुछ मांग भी नहीं सकता न मांगने की समर्थ हमारे पास है तो हमारा हित किसमें होगा ये स्वयं आप कीजिए इसे लेना है अपने को असमर्थता और समर्पण इतना कर रहे हैं हमारे लिए ईश्वर उसके बिना हमारा काम नहीं चल पाता है प्रदाना लिएर आदि को धारण करते हुए आप मुझे अपनी ओर से सुख देने के मतलब अति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए ईश्वर के प्रति आस्था विश्वास होना चाहिए यह संकेत है सुधावा संबोधन नहीं है ये अच्छी प्रकार से धारण करने वाला यही अर्थ किया है ना क्या है सो से हाँ हाँ सुधाबा सुसामर्थ आदि धारण करने वाले धारण से संबंध है ना इसका अपना सामर्थ ईश्वर का तो अपना जो भी सामर्थ है वो तो करता ही है धारण ऐसे ही हम भी अब हमको ज्ञान हो गया ना कि कोई वस्तु तो कैसे रखनी चाहिए तो अब हम ऐसा करने लगेंगे तो वही स्वभाव गुण का उपयोग हो गया अच्छी प्रकार से धारण करना ये भी एक सामर्थ हो जाएगी पता हो गया तो वो सामर्थ हो गया अब उसका उपयोग करें कि नहीं करें ये अलग बात हो जाती है तो धारण करने की सामर्थ्य से बोल चीजें अच्छी प्रकार से किसी चीज को धारण करना चाहिए रखना चाहिए जो जैसी चीज है के हम तो करने में भी नहीं। हाँ हाँ तो उसमें यह बताया कि एक ओर तो अपनी वो देखनी है कि हमारी सामर्थ कितनी है अंतिम में जाकर के करेंगे ना तुलना ईश्वर और अपनी साधनों को एक तरफ रख दीजिए तो वहां जाकर के आपको मिलेगा कि हमारे बस का कुछ नहीं है लेकिन अब उसने जब दे दिया है तो दिए हुए का तो करना ही है वो तो है ही बिना दिए नहीं है कुछ दे देने के बाद अब दोस्त तो का कर्तव्य हो जाएगा वो वो तो करना ही करना है वो तो जैसे साधन दे दिया है तो अब करना होगा इतना हाँ हाँ सारा नहीं, नहीं कर पाएंगे अभी भी तब क्या तो और आप मांगेंगे जितना पता है उतना तो करेंगे उससे आगे का मांगेंगे और ईश्वर का जैसे स्वरूप देखना है या शरीर के बारे में ये अभी तो बहुत कुछ है ना कुछ तो जानते ही इसका उपयोग करना जानते हैं सोच सकते हैं बैठ सकते हैं पढ़ सकते हैं विचार कर सकते हैं ये सब तो जानते ही हैं तो इतना सब करते हुए और आगे का विचार करेंगे ये मांगेंगे उससे का करते हुए अगले के लिए <laughs> और प्रार्थना करेंगे और उसमें यही भाव रखेंगे कि अपने मतलब समर्पित रहेंगे फिर भी